पत्रावली तीन सौ चौवन स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित अल्मोड़ा 29 जुलाई अठारह सौ संतानवे प्रिय शशि तुम्हारा काम काज ठीक ठीक चल रहा है यह समाचार मिला तीनों भाष्यों का अच्छी तरह से अध्ययन करना तथा यूरोपीय दर्शन एवं तत्संबंधी विषयों का भी सम्यक अध्ययन आवश्यक है इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए दूसरों से लड़ने के लिए उपयुक्त अस्त्र चाहिए इस बात को कदापि भूल न जाना अब तो सुकुल स्वामी आत्मानंद पहुंच गया है तुम्हारी सेवा इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो गई होगी सदानंद यदि वहाँ नहीं रहना चाहे तो उसे कलकत्ते भेज देना एवं प्रति सप्ताह एक रिपोर्ट आय व्यय इत्यादि सभी विवरण सहित मठ में भेजने की व्यवस्था करना इस कार्य में भूल नहीं होनी चाहिए आला सिंगा के बहनोई यहाँ पर बद्रीदास से चार सौ कर्ज लेकर घर गए हैं पहुंचते ही भेज देने की बात थी किंतु पता नहीं अब तक क्यों नहीं भेजा आला सिंगा से पूछना एवं शीघ्र भेजने को कहना क्योंकि परसों मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ मसूरी अथवा अन्यत्र जहाँ कहीं भी जाना हो बाद में निश्चय करूँगा कल यहाँ पर अंग्रेज लोगों के बीच एक व्याख्यान हुआ था उससे सब लोग अत्यंत आनंदित हुए हैं किंतु उससे पूर्व दिवस हिंदी में, में मेरा भाषण हुआ उसमें मैं अत्यंत आनंदित हूँ मुझे पहले ऐसी धारणा नहीं थी कि हिंदी में भी मैं वक्तृता दे सकूँगा क्या मठ के लिए युवक एकत्र किए जा रहे हैं यदि ऐसा होता हो तो कलकत्ते में जैसा कार्य चल रहा है ठीक उसी प्रकार से कार्य करते रहो अभी कुछ दिन अपनी बुद्धि को विशेष खर्च न करना क्योंकि ऐसा करने से उसके समाप्त हो जाने का भय है कुछ दिन बाद उसका प्रयोग करना तुम तो अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना किंतु विशेष देखभाल करने से शरीर स्वस्थ न रहकर कहीं अधिक खराब हो जाता है विद्या बल्कि बिना मान्यता नहीं मिल सकती यह निश्चित है एवं इस ओर ध्यान रखकर कार्य करते रहना मेरा हार्दिक प्यार तथा आशीर्वाद जानना एवं गुडविन आदि से कहना स तुम्हारा विवेकानंद 355 स्वामी अखंडानंद को लिखित अल्मोड़ा तीस जुलाई अठारह प्रिय अखंडानंद तुम्हारे कथनानुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेविंड साहब को मैंने एक पत्र लिख दिया है साथ ही तुम भी उनके विशेष कार्यों का उल्लेख कर डॉक्टर शशि के द्वारा संशोधन कराके इंडियन मिररल में प्रकाशनार्थ एक विस्तृत पत्र लिखना एवं उसकी एक प्रति उक्त महोदय को भेजना हम लोगों में जो मूर्ख है वे केवल दोष ही ढूंढते रहते हैं वे कुछ गुण भी तो देखें आगामी सोमवार को मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ अनाथ बालकों को एकत्र करने की क्या व्यवस्था हो रही है नहीं तो मठ से चार पांच जनों को बुला लो गांव में ढूंढने से दो दिन में ही मिल जाएंगे स्थाई केंद्र की स्थापना तो होनी ही चाहिए और दैव कृपा के बिना इस देश में क्या कुछ हो सकता है राजनीति इत्यादि में कभी सम्मिलित न होना तथा उससे कोई संबंध न रखना किंतु उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद करने की आवश्यकता भी नहीं है जो कार्य करना है उसमें तन मन धन लगा देना चाहिए यहाँ पर साहबों के बीच मैंने एक अंग्रेजी भाषण था भारतीयों के लिए एक भाषण हिंदी में दिया था हिंदी में मेरा यह प्रथम भाषण था किंतु सभी ने बहुत पसंद किया साहब लोग तो जैसे हैं वैसे ही हैं चारों ओर यह सुनाई दिया काली आदमी भाई बहुत आश्चर्य की बात है आगामी शनिवार को यूरोपियन लोगों के लिए एक दूसरा भाषण होगा यहाँ पर एक बड़ी सभा स्थापित की गई है भविष्य में कितना कार्य होता है यह देखना है विद्या तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य है सोमवार को यहाँ से बरेली रवाना होना है फिर सहारनपुर तथा उसके बाद अम्बाला जाना है वहाँ से कैप्टन सेवियर के साथ संभवतः मसूरी जाऊँगा अनंतर कुछ सर्दी पड़ने पर वापस लौटने का विचार है एवं रात पुताना जाना है तुम पूरी लगन के साथ कार्य करते रहो डरने की क्या बात है पुनः जुट जाओ इस नीति का पालन करना मैंने भी प्रारंभ कर दिया है शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है फिर उसे आलस्य में क्यों नष्ट किया जाए जंग लड़कर मरने से घिस घिस मरना कहीं अधिक अच्छा है मर जाने पर भी मेरी हड्डी हड्डी से जादू की करामात दिखाई देगी फिर अगर मैं मर भी जाऊं तो चिंता किस बात की है 10 वर्ष के अंदर संपूर्ण भारत में छा जाना होगा इससे कम में नशा ही न होगा पहलवान की तरह कमर कस कर जुट जाओ वाह गुरु की पता। रुपये पैसे सब कुछ अपने आप आते रहेंगे मनुष्य चाहिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है मनुष्य सब कुछ कर सकता है रुपयों से क्षमता रुपयों में क्षमता कितनी है मनुष्य चाहिए जितने मिले उतना ही अच्छा है माँ ने तो बहुत रुपया एकत्र किया था किंतु मनुष्य के बिना उसे सफलता कितनी मिली कि अधिकम थी सत्नेह विवेकानंद कुमारी जोशेन मैकलाउड को लिखित बेलुरमठ ग्यारह अगस्त अठारह सौ संतानवे प्रिय जो सुनो माँ के काम में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि उसका निर्माण सत्य निश्चलता और पवित्रता से किया गया है और वह सब आज तक अक्षुण रहा है पूर्ण निश्चलता ही इसका मूल मंत्र रहा है प्यार के साथ तुम्हारी विवेकानंद तीन सौ संतावन स्वामी रामकृष्णानंद को लिखे अम्बाला सौ संतानबे प्रिय शि अर्थाभाव के कारण मद्रास का कार्य उत्तम रूप से नहीं चल रहा है यह जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ आला सिंघा के बहनोई के द्वारा उधार लिए गए रुपये अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं यह जानकर खुशी हुई गुडविन ने व्याख्यान संबंधित जो धन उप अवशिष्ट है उसमें से कुछ रुपये लेने के लिए स्वागत समिति को पत्र देने को लिखा है उस व्याख्यान के धन को स्वागत में व्यय करना अत्यंत हीन कार्य है इस बारे में मैं किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहता रुपयों के संबंध में हमारे देशवासियों का आचरण किस प्रकार का है यह मैंने अच्छी तरह से जान लिया है तुम स्वयं मेरी ओर से अपने मित्रों को यह वत्नम्रतापूर्वक समझा देना कि यदि वे खर्च वहन करने का कोई साधन ढूंढ निकाले तो ठीक है अन्यथा तुम लोग कलकत्ते के मठ में चले जाना अथवा मठ को वहाँ से उठाकर रामनाड ले आना मैं इस समय धर्मशाला के पहाड़ पर जा रहा हूँ निरंजन दीनों कृष्णलाल लाटू एवं अच्युत अमृतसर में रहेंगे सदानंद को अभी तक मठ में क्यों नहीं भेजा गया यदि वह अभी तक वही हो तो अमृतसर से निरंजन के पत्र मिलते ही उसे पंजाब भेज देना मैं पंजाब के पहाड़ों पर और भी कुछ विश्राम लेने के बाद पंजाब में कार्य प्रारंभ करूंगा पंजाब तथा राज्य पुताना वास्तविक कार्यक्षेत्र है कार्य प्रारंभ कर तुम लोगों को सूचित करूंगा बीच में मेरा स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो गया था अब धीरे धीरे सुधर रहा है पहाड़ पर कुछ दिन रहने से ही ठीक हो जाएगा आला सिंगा जी जी आर ए गुडविन गुप्त स्वामी सदानंद शुकुल आदि सभी को मेरा प्यार कहना तथा तुम स्वयं जानना इत सस्ने विवेकानंद श्रीमती ओली बुल को लिखे बेलुर मठ एक उन्नीस अगस्त अठारह सौ संतानवे प्रियमती बुल मेरा शरीर अशेष अच्छा विशेष अच्छा नहीं है यद्यपि मुझे कुछ विश्राम मिला है फिर भी आगामी जाड़े से पूर्व पहले जैसी शक्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है जो कि एक पत्र से पता चला कि आप दोनों भारत आ रहे हैं आप लोगों को भारत में देखकर मुझे जो खुशी होगी उसका उल्लेख अनावश्यक है किंतु पहले से ही यह जान लेना आवश्यक है कि यह देश समय समग्र पृथ्वी में सबसे अधिक गंदा तथा अस्वास्थ्यकर है बड़े शहरों को छोड़कर प्राय सर्वत्र ही यूरोपीय जीवन यात्रा के अनुकूल सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं इंग्लैंड से समाचार मिला है कि श्री स्टैडी अभेदानंद को न्यूयॉर्क भेज रहे हैं मेरे बिना इंग्लैंड में कार्य चलना असंभव सप्रतीत हो रहा है इस समय एक पत्रिका प्रकाशित कर श्री स्टडी उसका संचालन करेंगे इसी ऋतु में इंग्लैंड रवाना होने की मैंने व्यवस्था की थी किंतु चिकित्सकों की मूर्खता के कारण वह संभव न हो सका भारत में कार्य चल रहा है यूरोप अथवा अमेरिका के कोई व्यक्ति इस देश के किसी कार्य में इस समय आत्मनियोग कर सकेंगे मुझे ऐसी आशा नहीं है साथ ही यहाँ की जलवायु को सहन करना किसी भी पाश्चात्य देशवासियों के लिए नितान्त कष्टप्रद है एनी बेसेंट की शक्ति असाधारण होने पर भी वे केवल थियोसाफिस्टों में ही कार्य करती हैं फलस्वरूप म्लेक्षों को जिस प्रकार इस देश में सामाजिक परिवर्जनादि विविध असम्मानों का सामना करना पड़ता है उन्हें भी उसी प्रकार करना पड़ रहा है यहाँ तक कि गुडविन भी बीच बीच में अत्यंत उग्र होता है तथा मुझको उसे शांत करना पड़ता है गुडविन बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है पुरुष होने के कारण लोगों से मिलने में उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं है किंतु इस देश में के पुरुष समाज में नारियों का कोई स्थान नहीं है वे केवल मात्र अपने लोगों में ही कार्य कर सकती हैं जो अंग्रेज मित्र इस देश में आए हैं अभी तक किसी कार्य में उनका उपयोग नहीं हो सका है भविष्य में हो सकेगा अथवा नहीं यह भी पता नहीं इन सब विषयों को जानकर भी यदि कोई प्रयास करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हें मैं सादर आह्वान करता हूँ यदि शारदानंद आना चाहे तो आ जाए मेरा स्वास्थ्य इस समय खराब हो चुका है अतः उसके आने से समुचे कार्यों की व्यवस्था में विशेष सहायता मिलेगी इसमें कोई संदेह नहीं है स्वदेश लौटकर इस देश के लिए कार्य करने के उद्देश्य से कुमारी मार्गरेट नोबल नाम की एक अंग्रेज युवती भारत आकर यहाँ की परिस्थिति के साथ प्रत्यक्ष रूप में परिचित होने के लिए विशेष उत्सुक है आप लोग यदि लंदन होकर आए तो आपके साथ आने के लिए मैं उन्हें पत्र दे रहा हूँ सबसे बड़ी असुविधा यह है कि दूर रहकर यहाँ की परिस्थिति का सम्यक ज्ञान होना असंभव है दोनों देशों की रीति रिवाज में इतनी भिन्नता है कि अमेरिका अथवा लंदन से उसकी धारणा नहीं की जा सकती आप लोग अपने मन में यह सोचें कि आपको अफ्रीका के आध्यात्मिक देश में यात्रा करनी है यदि दैवयोग से कहीं उत्कृष्टतर कुछ दिखाई पड़े तो उसे अच्छा ही समझना चाहिए भविध्य विवेकानंद